नमस्कार आप सुनर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कुछ खास मेहमानों से बातें करते हैं तो आइए आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई अंबरनाथ से कुछ खास मेहमान आए हुए हैं गुरुदास वर्मा जी और सुमन वर्मा जी हमारे साथ हैं और उनके बच्चे भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में बैठे हुए हैं बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देखकर उनको सुनकर तो आइए सबसे पहले मैं गुरुदास जी से आपको मिलाना चाहूंगा आप सभी की बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार। जी जी और मैं चाहूंगा की थोड़ा अपने बारे में बताइए फैमिली के बारे में बताइए जरूर मैं गुरदास वर्मा डायरेक्टर फॉर जी जी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड मेरे साथ में मेरी धर्म पत्नी सुमन आई हुई है और मेरे दोनों बच्चे लहर और मनीष आये हुए हैं आपके यहाँ पे आके बहुत प्रसन्नता हुई हमारे को <laughs> बहुत अच्छा आ, आपका बैकग्राउंड है ये जी जी जो आपने हमारे को दिया धन्यवाद और आ, अपने माता पिता के बारे में कुछ बात बताइए मेरे पापा एक लैंड डेवलपर है जो की कंस्ट्रक्शन में है मेरी मम्मी जो है वो हाउस है ओके ओके आइए सुमन जी से मुलाकात करते हैं सुमन वर्मा का भी बहुत बहुत स्वागत है। यू। नमस्ते मेरा नाम है सुमन वर्मा आपके माता पिता के बारे में मेरी मेरी मम्मी का नाम है ती वर्मा जी जी मेरे पापा एक स्टोन मर्चेंट है मुझे डांस का बहुत शौक है और यहाँ पे मेरा डांस परफॉर्मेंस है तो उसके लिए ही हम लोग इधर आए हैं चलिए बहुत अच्छी बात है आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप अच्छा परफॉर्म करें और आई आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग अपने जीवन काल में काफ़ी चीजें हमारे पास आती है जाती है तो गुरुदास वर्मा जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे किसी फील्ड में हम लोग काम करते हैं फॉर्म को शुरू करते हैं तो पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है और आपको अपने करियर में इस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लगा और किस तरह से आप अपने पैरों पर पे खड़े हो हमारी जो फैमिली है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करती है सो फ्रॉम so, 300 इयर्स वी आर इन टू कंस्ट्रक्शन हम लोग कंस्ट्रक्शन में हैं तो हमारे को इस्टेब्लिश होने में तीन साल लगे हुँ, हुँ, तो अब हम तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं अच्छा पर अच कंस्ट्रक कोई भी बिजनेस जब हम ऑपरेट करें तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेडिकेशन के साथ हमको काम करना होता है फिर वो आप कोई भी फील्ड चुनो कैसे भी काम करो पर आपको डेडिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सो so, उससे हम काम करते जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन में जो एक्टिविटीज़ है न्यू एडप्शन है वो हम ले रहे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जारी है हमारी अच्छा अच्छा तो आपको क्या क्या चीज़ें जैसे कि बिज़नेस करते वक्त या जो ये काम करते वक्त क्या नई टेक्नोलॉजी को आपने देखा और किस तरह से पहले वाली जो बातें हैं अभी में क्या डिफरेंस लग रहा है और आ, अच्छा क्या है उसमें से अभी जो ये यूथ है यूथ को हमने सपोर्ट करना चाहिए यूथ बहुत फास्ट है उसके साथ में हम अच्छे काम कर सकते हैं विद द टेक्नोलॉजी सो और यूथ में भी उतनी पावर है कि वो उससे काम हैंडल कर सकते हैं सो so, हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि अभी के जीवन में अगर काम को वो स्पीड से करना है तो यूथ को उतना पावर देना है कोई भी एक्टिविटी के लिए सो यू कैन हैंडल द वर्क प्रॉपरलीट चलिए गुरुदास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि यूथ जो है उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए क्योंकि यूथ के अंदर एक नई शक्ति होती है जोश होता है और उन्हें प्रॉपरली गाइड करके प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग अगर प्रॉपर चैनल से उन्हें करियर में या फिर अपने उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करने लगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए फिर से मैं सुमन जी से जोड़ना चाहूँगा और सुमन जी जैसे कि आपने कहा कि आपको डांस का बड़ा अच्छा रुचि है डांस में तो आपके स्कूल या कॉलेज लाइफ में जो ऐसे कल्चरल इवेंट में आपने कुछ किया हो तो उसके बारे में कुछ यादें हमें बताइए <laughs> हाँ मैंने वहाँ पे बहुत पार्टिसिपेट किया और मैं तभी भी बहुत डांस करती थी मुझे डांस का बहुत शौक है तो मैं ये कंटिन्यू रखना चाहती हूँ स्कूल के अंदर जैसे कि कोई इवेंट किया हो उसके बारे में कुछ यादें बताइए पूरे प्रोग्राम के बारे में कुछ याद हो आपको जन्माष्टमी हो 15 अगस्त हो कब आपने परफॉर्म किया रिपब्लिक डे जब होता था तो मेरा हमेशा परफॉर्मेंस होता था उसमें अच्छा देशभक्ति का करते थे या फिर अलग करता हाँ, था देशभक्ति का बहुत रहता था अच्छा अच्छा अच्छा और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन में कुछ गीत हमें जो है मोटिवेट करते रहते हैं कोई भी गाना हो जैसे देशभक्ति का हो या प्यार का हो तो ऐसे आपके करीब कौन सा गाना है जो आप बहुत सुनना पसंद करते हैं <laughs> एक गाना कोई भी मुझे धार्मिक सॉन्ग बहुत पसंद है हाँ हाँ तुम तो यहीं कहीं हो बाबा मेरे आस ये मैं बहुत सुनती हूँ अच्छा मुझे अच्छा। बहुत पसंद है हा हा चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद करा है और ये एक आध्यात्मिक गीत है जहाँ पर जो है हम ईश्वर को बाबा के रूप में संबोधित किया हुआ है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग कहते हैं कि किसी गुरु को अपना लेते हैं या ईश्वर को मानते हैं तो उन्हें अपने आसपास फ़ील करते हैं जब भी उन्हें याद करते तो उनका सपोर्ट हमें मिलता ऐसा फील करते तो मुझे लगता है कि ये गाने में यही भाव है तो हम लोग सीधे गाने की तरफ चलते हैं उसके बाद फिर हम बच्चों से बात करेंगे आप सुनाए हैं रेडिमोड वन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं गुरुदास वर्मा एंड है तो मैं आपको जोड़ना चाहूँगा लहर लहर आप? और बताइए अपने बारे में मेरा नाम लहर है और मैं अम्बरनाथ ऐसी आई हूँ बॉम्बे मेरी हॉबी डांसिंग और ड्राॅइंग है मुझे डांसिंग बहुत पसंद है मैं यहाँ पर डांस करने आई हूँ अच्छा अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप सेवेंथ सेवेंथ क्लास में पढ़ते हैं और आपका जैसे कि डांसिंग के साथ साथ स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं yes. कौन सा आपको बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश हिंदी मराठी या फिर कोई सब्जेक्ट्स है जैसे कि मैथमेटिक्स है साइंस है अच्छा लैंग्वेज में ही इंग्लिश अच्छा लगता है और फिर जो सब्जेक्ट है Science. जैसे आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डांसिंग में आपको बहुत अच्छा लगता है तो डांस का आपने स्कूल में कोई परफॉर्मेंस किया हो तो उसके बारे में बताइए जन्माष्टमी के प्रोग्राम में मैंने डांस किया था हम्म उधर मेरे सारे फ्रेंड्स थे मैंने उनके साथ डांस किया था हम लोगों ने दही हंडी के साथ उसको फोड़ा भी था हम्म और तो इसको जैसे कि वो के आप खुद करते हैं या फिर आपके टीचर वगैरह कोई गाइड करते टीचर कर अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने लोगों का ग्रुप था आपका सेवन गर्ल्स अच्छा सात तो लड़कियों का ही ग्रुप था तो कृष्णा कौन बना था कृष्णा बॉय में से कोई बना था अच्छा इन फ्यूचर जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना मुझे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है या फिर आर्टिस्ट बनना है एक्टर बनना है तो आप क्या बनना चाहते हैं अभी नहीं सोचा है अभी सोचूंगी <laughs> अच्छा अभी सोचेगी ओके चलिए अब आगे बढ़ते हुए मनीष से जुड़ना चाहूँगा मनीष बड़ा मुस्करा रहा है <laughs> मनीष कैसे आप अच्छा और बताइए आपके हॉबीज क्या है मेरी हॉबी स्केटिंग और क्रिकेट है स्कूल hmm. में जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं तो hmm. उसमें आपको प्राइजेस वगैरह मिले हो या कोई ऐसी इवेंट हो एक आ, बार मिला है कुछ इवेंट्स जैसे स्कूल में होते हैं उसमें कुछ hmm. बहुत ही अच्छा आपको फील हुआ हो, ऐसे कुछ है, के, अच्छा क्या हुआ था उस दिन हम है न था hmm. रनिंग रेस के अंदर में फर्स्ट आया था आ, फर्स्ट आए थे hmm. हा, हा। कौन कौन से अलग अलग जो खेल है वो खेले थे वहाँ पर हमने क्रिकेट खेला था, बैडमिंटन टेबल टेनिस और थे कुछ अच्छा अच्छा, अच्छा स्कूल में आपके जो टीचर्स वगैरह हैं, कौन से टीचर आपको अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छा लगता है साइंस टीचर हाँ क्यों अच्छे लगते हो क्योंकि वो मेरे को कभी डांटती नहीं है <laughs> अच्छा बाकी सब टीचर डांटते हैं अच्छा ओके ओके लहर बताइए कैसे आपके फेवरेट टीचर के बारे में बताइए मेरी फेवरेट मैम मैम साइंस है। उनका नाम ध्रुआंगी मैम है अच्छा अच्छा ओके आ, क्यों अच्छा लगते हैं वो अभी मनीष की तरह नहीं कॉपी करना <laughs> <laughs> नहीं वो डाँटती है पर इतनी बार नहीं डांटती है हर टीचर डांटती है पर इनका डांट में जो है एक अपनापन लगता है ऐसा चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं लहर और मनीष हमारे बीच में है और अपनी अपनी भावनाओं को बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी हॉबीज़ है और किस तरह से वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं और सबसे अच्छा टीचर कौन सा है तो उन्होंने बताया कि उनके साइंस वाले टीचर जो है उन्हें काफ़ी पसंद आते हैं एक तो मनीष को डांटते कम हैं और दूसरा लहर को डांटती है तो लेकिन वो प्यार से डांटती हैं इसलिए अच्छा लगता है उन्हें तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से आपको मैं गुरुदार जिस कंस्ट्रक्शन लाइन में आप हैं काफ़ी समय से तो इन फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी आ रहा है या अभी जो टेक्नोलॉजी रन कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है फ्यूचर में नहीं, नहीं। उनका बेनिफिट ये है कि उससे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसको बहुत बड़ा स्कोप है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत फास्ट हो सकती है मतलब जो अगर कंस्ट्रक्शन हाउसेस और इंडस्ट्रीज हम बनाए जिनमें पहले वक्त लगता था समझो तीन या चार साल का वो हम रिड्यूस करके 50 परसेंट टाइम में कर सकते हैं अच्छा दिस इज द हेल्प फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी और पहले जो मशीनरी यूज करते थे मशीनरी भी अभी बदल गई होगी शायद बहुत सा फ़र्क हुआ है अभी अच्छा अच्छा तो इसमें जैसे कि हम लोग काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है काफ़ी लोगों को मैनेज करना पड़ता है तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं उसके लिए हमारा पूरा टीम जो टीम वर्क होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिसमें आप विदाउट टीम वर्क कोई काम नहीं कर सकते नहीं। और जो भी काम कोई आप करते हो भले वो कंस्ट्रक्शन हो और कोई काम हो इसमें आपको टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी टीम को आपको स्ट्रांग बनाना है तो उनको वो हिसाब से एक्टिविटी देनी है आपको तो उस अनुसार आप आपके एक्टिविटी से पूरे काम समय पर पूरे कम्प्लीट कर सकते हो अच्छा गुरुदास जी आप मुंबई से बिलोंग करते हैं और मुंबई के नज़दीक रहते हैं तो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक तो ज़्यादा होगा ही जी जरूर तो कौन सी एक फिल्म जो है वो आपको बहुत अच्छी लगती है उसके बारे में बताइए अच्छा एक्चुअली मैं इतने फिल्में तो देखता नहीं हाँ बहुत मतलब ही देखता हूँ हाँ हाँ तो फिल्मों में, में मेरी इतनी रुचि नहीं है अच्छा कोई गीत आपको जो बहुत पसंद आता हो उसके बारे में बताए अच्छा मैं किशोर कुमार साहब गीत बहुत सुनता हूँ अच्छा सो so, उनके गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है <laughs> कौन सा एक गीत थोड़ा सा गुनगुनाइए उनका एक गीत है मेरे में है बुब मुझे अच्छा लगता है गीत। अच्छा <laughs> बूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी नाम निकलेगा तेरा ही लब से जान जब इस दिल ना काम से रुख सत होगी मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बाद हो तेरा गुजर कहना सितम कर कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक भिजिया क्षमा तेरा परवाना जिससे अब तक तुझे नफरत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब गली मैं आता सनम नगमा वफा का गा तनम तुझसे सुना ना जानम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना खत्म बस आज ये वह शत होगी आज रुस तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब मेरी तरह भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने ओ सनम भाए सितम तो ये तू भूल जाना कि न तुझ पर भी नायत होगी आज रसुवा तेरी गलियों में मोब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को दी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि सुमन जी मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा सभी को और जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं घर के सभी काम देखते हैं बच्चों को भी संभालते हैं और इसके साथ आपका जो डांसिंग वाला हॉबी है उसको भी आप पूरा करते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हैं आप क्या चीजें सोचते हैं किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं मैं डांसिंग और कथक कथक का भी मेरा क्लास रहता है वो भी मैं सीख रही हूँ कथक आप हाँ, सीख रहे हैं हाँ, हाँ, कथक सीख रही हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी मिलती है बहुत अच्छा लगता है डांसिंग और सिंगिंग वो मुझे बहुत पसंद है तो उससे आपको खुशी मिलती है हाँ। <laughs> अच्छा मेन बेसिकली कैसे डांस है वो का क्या घुगरू उसमें घुघरू और तबले का मेरा हॉबी है तो अच्छा, मुझे अच्छा। बहुत पसंद है तो घर में भी रहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूँगा की मनीष मनीष से जुड़ना चाहूंगा मनीष कौन सा आप टीवी एंटरटेन जो है उसमें से कौन सी चीजें आप देखते हैं टीवी या मनोरंजन के साधन आपके लिए क्या क्या है इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं नहीं देखते देखता हूं। तो कौन सा देखते वो तो बताओ तारक मेहता तारक मेहता <laughs> और लहर आप कौन सा सीरे? मैं सुपर डांसर देखती हूँ अच्छा अभी वो बंद हो गया है हाँ। चैप्टर थ्री में उस थी के बाद वो बंद हो गया तो अभी मैं सुपरस्टार सिंगर देखती अच्छा अच्छा अच्छा तो उसमें आपको कौन अच्छा लगते हैं? कैसे आप आ, मोटिवेट होते हैं उनको देख के? एक बच्ची है उसका नाम प्रीति है प्रीती, अच्छा। उसका सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कभी कभी नहीं देख पाती अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके चलिए तो ये सिंगिंग वाला या डांसिंग वाला जो है आपको एपिसोड्स अच्छे लगते हैं उसे आप देखते हैं और आपको भी सिंगिंग डांसिंग में रुचि है मनीष जी हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं कॉमेडी सीरियल है ना तो आ, बड़ा अच्छा लगता है ना वो इंटरेस्टिंग है हर एपिसोड में कुछ यूनिकनेस होती है उसमें <laughs> तो वो तो पूरे सभी लोग देखते हैं हमारे यहाँ लिसनर्स जो हैं रेडियो मधुबन सुनते हैं वो लोग भी देखते हैं तो एक बार किसी विषय को लेकर हमने उस पर बात छेड़ी थी तारक मेहता जो एपिसोड जिन्होंने लिखा है तारक जी उनके बारे में हम बता रहे थे सारे लोग फिर वो चीज़ें बताने लगे हमें एपिसोड के बारे में ये था ये है वो है <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूंगा गुरुदास जी से एक छोटा सा मैसेज एक मैसेज के रूप में क्या बता जो लिसनर सुन रहे हैं उनके लिए हमारा एक ही मैसेज है कि आपने गो ग्रीन टी को क्लीन रखना है जो मोदी जी ने संदेश दिया है उनको फॉलो करना है ऑल। <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया गो ग्रीन और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर खुशी हुई होगी क्योंकि एक फैमिली में जैसे बच्चे होते हैं तो उनको देखकर या बच्चे अपने हिसाब से जो बातें करते हैं उन्हें सुनकर बड़ा ही खुशी होता है और फिर माता पिता को भी अच्छा लगता है बच्चे हमारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं और जैसे कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं लेकिन फिर भी बच्चों के साथ जब कुछ पल बिताते हैं तो वो बहुत ही यादगार रहते हैं बहुत ही हमें जो है खुशी प्रदान करते हैं तो इसी तरह अपना समय जो है कामकाज करते हुए बच्चों के साथ समय बिताना ये एक अपना हॉबी बनाइए आप ऐसा मैं कहना चाहूँगा और गुरुदास एंड फैमिली को मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा लहर मनीष सुमन जी और गुरुदास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं उनके मंगल जीवन के लिए बहुत सारी दुआएँ और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम लोग अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते हम धन्यवाद धन्यवाद